श्री माँ शारदा देवी संघ माता फिर इसी माँ ने कितनों क्यों सन्यास या ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे गृह त्यागी बनाया पर वे बिना विचार के वैराग्य का उपदेश नहीं देती थी विवाह करने या न करने के संबंध में अधिकारी समझकर वे विभिन्न स्थलों में विभिन्न प्रकार के उपदेश देती वे दिव्य दृष्टि से जिज्ञासु के भविष्य को देख कभी कभी कहती संसारियों को कितने कष्ट हैं तुम लोग चैन की साँस लेकर सोओगे, फिर कभी कहती मैं उसके बारे में कोई सलाह न दे सकूंगी। विवाह के बाद यदि किसी प्रकार की अशांति हो तो कहेंगे माँ आपने तो विवाह करने को कहा था कभी किसी भक्त ने शायद कह दिया माँ मैं विवाह नहीं करूँगा तुरंत माँ ने हँसते हुए कहा क्या संसार में सभी दो दो हैं देखो न दो आँखें दो कान दो हाथ दो पैर वैसे ही पुरुष और प्रकृति उस भक्त ने पीछे विवाह किया था फिर किसी ने शायद लिखा माँ विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है माता पिता बलपूर्वक विवाह कराना चाहते हैं सुनते ही श्रीमान ने कहा देखो देखो कितना अन्याय है एक बार एक भक्त ने श्री से कहा माँ इतने दिनों तक अविवाहित रहने की चेष्टा की पर देखता हूँ अब निभाना कठिन है थी ने अभय देते हुए कहा डर किस बात का ठाकुर के कितने गृहस्थ भक्त थे तुम्हें कोई डर नहीं तुम विवाह करो सीमा का मनोभाव सबकी समझ में नहीं आता था इसलिए नाना प्रकार के प्रश्न भी उठा करते थे एक दिन नवासन की बहू ने शिकायत के स्वर में कहा माँ आपके लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं पर विवाह करने वालों को आप अनुमति देती हैं फिर संसार त्याग करने वालों को त्याग की प्रशंसा कर उपदेश देती हैं यह कैसी बात आपको तो चाहिए कि जो उत्तम पथ हो उसी पर सबको ले जाएं। माँ ने कहा जिसकी भोग वासना प्रबल है मेरे रोकने पर क्या वह मानेगा और जिसने सुकर्म के प्रभाव से यह माया का खेल समझ लिया है और ईश्वर को ही सार वस्तु मानता है उसकी क्या थोड़ी सहायता न करूं? संसार में क्या दुख का अंत है बेटी त्यागी को त्याग के मार्ग में सहायता करना परम कर्तव्य होने पर भी उस त्यागी को पहचानने का कौन और पहचान कर योग्य सहायता देगा कौन त्यागी और गृह की दृष्टि भंगी एक सी नहीं हो सकती यह श्री को विदित था नवासन की बहू की अपने वैधव्य तथा श्री के प्रति भक्ति के कारण त्यागियों के प्रति श्रद्धा की बात हम नहीं कह रहे हैं संसार में रहते हुए भी यथार्थ अधिकारी को त्याग के मार्ग में आगे बढ़ने की ही बात हम कह रहे हैं कितने लोग ऐसा कर सकते हैं अंतिम बार जब माता जी जयराम बाटी में थी उस समय पौष मास में एक एमए पास युवक ने आकर बताया कि वे एक दुविधा में पड़ गए हैं उनकी साधु होने की इच्छा जानकर बेलुरमठ में स्वामी शिवानंद ने उन्हें पूरा उत्साह दिया है पर उनकी मां को दुख होगा हो यह समझकर पड़ोसी मास्टर महाशय उन्हें और भी देर करने को कह रहे हैं सिमा ने सब बातें सुन ली इस समय कोई निर्देश नहीं दिया बाद में वरदा महाराज से कहा मास्टर के घर के पास उसका घर है घर में माँ और माई है भाई है और साधु होगा सुनकर मास्टर जरा आना कहानी कर रहा है कहता है साधु होने के लिए इतनी जल्दी क्या है लेकिन मठ में तारक अर्थात शिवानंद जी उसे खूब उत्साहित कर रहे हैं मास्टर कुछ भी हो संसारी है ना, और तारक सीधा साधु सम आदमी है हाँ ठाकुर के त्याग के आदर्श को ग्रहण करना कितने सौभाग्य की बात है तारक ने ठीक ही कहा है संसार में पढ़ने पर फिर कितने लोग निकल सकते हैं उस लड़के का मन बड़ा मजबूत है दूसरे दिन वह युवक फिर से आया और सिमा को प्रणाम कर अपनी आकांक्षा प्रकट की उन्होंने बहुत आशीर्वाद देते हुए कहा बेटा तुम्हारे मन की कामना पूरी हो तारक ने जो कहा है वही सच्चा है राम की आयु उस समय अधिक न थी आई ए पास करवे बीए में पढ़ रहे थे उनकी इच्छा साधु होने की थी यह बात जयराम भाटी में माँ के घर के सभी लोग जानते थे एक दिन माँ दोपहर के समय दांत मल रही थी राम में पास खड़े थे अचानक नलनी दीदी बोल उठी देखो तो बुआ कैसा अच्छा लड़का है दो परीक्षाएं पास कर ली है तीसरी की तैयारी कर रहा है माँ बाप ने कितना कष्ट उठाकर पाला पोसा है और पढ़ने का खर्च जुटा रहे हैं और लड़का साधु होगा जहाँ रोजगार करके माँ बाप को खिलाएगा सो नहीं यह सुनकर माँ ने कहा तो क्या समझेगी ये सब कु के बच्चे तो हैं नहीं कोयल के बच्चे हैं बड़े होते हैं अपनी माँ को पहचान लेते हैं लालन पालन करने वाली माँ को छोड़ असली माँ के पास उड़ जाते हैं आगे चलकर राम में साधु हुए और उन्हें स्वामी गौरीश्वरानंद का नाम मिला अंतिम बार सीमा जब जयराम बाटी में थी तब मनसा नामक एक युवक को उन्होंने गेरुआ वस्त्र दिया था वस्त्र पाकर सायंकाल आनंद विभोर हो वह श्यामा संगीत गाने लगा माताजी को वह संगीत बड़ा अच्छा लगा राधु राधू को आदि तथा मामियों में से दो एक लोग भी उसके पास बैठकर संगीत सुन रही थी इसी बीच एक मामी उठ गह उठी नंद जी ने उस लड़के को साधु बना दिया माँकू ने भी उसके स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा हाँ उस लड़के के माँ बाप ने कितनी आशा लेकर उसे आदमी बनाया था पर उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया विवाह करना भी तो संसार का एक धर्म है यदि बुआ जी इस प्रकार लोगों को साधु बनाती रही तो महामाया उन पर नाराज हो जाएंगी वे लोग यदि साधु होना चाहें तो खुद हो जाए बुआ जी को इसमें हाथ बटाने का क्या काम थे माँ सब सुन और कहा माँकू वे सब देव शिशु हैं संसार में फूल की तरह पवित्र होकर रहेंगे कहो तो भला इससे बढ़कर सुख और हो ही क्या सकता है संसार में क्या सुख है वह तो तुमने देखा ही है तुम्हारी गृहस्थी के बारे मेरी हड्डियां जल गई सन्यास के प्रति स्वाभाविक अनुराग रहने पर भी गेरुआ धारण की अनुमति देने में श्री माँ सदा सावधान रहती थी स्वामी केशवानंद अपनी माँ के इकलौते बेटे थे इसलिए श्री पहले उन्हें सन्यास देने को राज़ी न हुई पीछे जब ज्ञात हुआ कि उन्हें मां की अनुमति मिल चुकी है तब आनंदपूर्वक सम्मति दी केशवानंद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था वे दमे से पीड़ित थे इसलिए उनकी मां ने पुत्र के सन्यास के पहले श्री से प्रार्थना की थी जिससे उनको पुत्र शोक न सहना पड़े श्री ने वह वर दिया था और बेटे के पहले ही वृद्धा पर लोक थी 1913 सौ ईस्वी की गर्मी के दिन में ब्रह्मचारी देवेंद्र ने काशी से जयराम भाटी आकर श्री से सन्यास की प्रार्थना की माँ ने पहले उनके घर की अवस्था आदि जान ली जब उन्होंने निश्चित रूप से जान लिया कि देवेंद्र के गृह त्याग से घर में किसी के भरण पोषण का अभाव न होगा तब उनको कोवालपाड़ा के आश्रम से कपड़ों को गेरुआ करके लाने को कहा और दूसरे दिन उन्हें संन्यास दिया अंतिम बीमारी के समय श्री जब उद्बोधन के मकान में थी तब एक त्यागी युवक के पिता की मृत्यु की खबर सुन उन्होंने युवक से उसके घर का हाल पूछा और कहा आज जो मैंने तुम्हारे घर का हाल तुम्हारी मां का हाल यह सब पूछा यह क्यों कुछ समझे पहले किसी के मुंह से तुम्हारे पिता की मृत्यु की बात सुनी थी उससे पूछा था कि तुम्हारी माँ के और कौन कौन हैं अन्य की व्यवस्था है या नहीं तुम्हारे न रहने से उनका काम चलेगा या नहीं जब सुना कि तुम्हारे न रहने पर भी उनका निर्वाह हो सकेगा तब सोचा कि यदि लड़के में सदबुद्धि आई है तो ठाकुर की इच्छा से सत पथ पर रहने में कोई अड़चन न पड़ेगी अब कुछ देख सुनकर किसी को सन्यास दे चुकने के बाद दूसरों की समालोचना से यहाँ तक कि उन लोगों के रोने से भी श्रीमा विचलित नहीं होती थी क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वर प्राप्ति के निमित्त जो अपना सर्वस्व त्याग देने देते हैं वे धन्य हैं। एक बार एक व्यक्ति जयराम भाटी आया और संन्यास लेकर चला गया कुछ ही देर में उसकी माता और पत्नी अ उपस्थित हुई और उलाहना देकर श्री से कहने लगी कमाऊ लड़के के बिना घर में हाहाकार मच गया है दुख की सीमा नहीं है परंतु श्रीमां ने दृढ़तापूर्वक कहा उसने तो कोई अन्याय नहीं किया है अच्छे ही मार्ग को पकड़ा है मैंने तो सुना है कि उसने सब लोगों के खाने रहने की व्यवस्था कर रखी है थी माने ने स्नेह और प्यार से धीरे धीरे उन लोगों के प्राण शीतल हुए और वे शांत चित्त हो घर लौटी कहीं कहीं वे संन्यास देने में दृढ़ असम्मति भी प्रकट करती थी एक बार उनकी शिष्या एक भक्तिमती स्त्री ने पत्र लिख बताया कि उसके पति बराबर उससे कहा करते हैं तुम बाल बच्चों को लेकर मायके चली जाओ मैं संसार में और नहीं रहूँगा सन्यासी होऊँगा पत्र की प्रत्येक पंक्ति में उसकी विवस्था और कातर विनती की झलक मिलती थी पत्र सुनते ही श्रीमान उत्तेजित होकर कहा देखो तो भला यह कितना अन्याय है वह बेचारी बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी वे सन्यासी होंगे तो विवाह किया ही क्यों अगर संसार छोड़ना ही चाहते हो तो पहले उनके खाने रहने का ठीक से प्रबंध करो एक बार आश्विन के महीने में दुर्गा पूजा की सप्तमी को दो भक्तिमान युवक आए श्री के चरणों की पूजा कमल पुष्पों से करके उन्होंने सन्यास की प्रार्थना की उनके हाव भाव तथा बातचीत में एक ऐसी अस्वाभाविक भावुकता थी जिसे देख श्री केवल हंस रही थी और उनके बार बार संन्यास के लिए आग्रह दिखाने पर दे केवल होगा बेटा होगा कहकर टालती जाती थी अंत में वे दोनों बिना सन्यास के ही लौट गए उनके दृष्टि में सन्यासी का आदर्श अत्यंत ऊंचा था किसी समय उन्होंने कहा था स्वास्थ्य बिगड़ा है इसलिए सन्यासी गृहस्थ के घर क्यों ठहरेगा मठ है आश्रम है सन्यासी त्याग का आदर्श है लकड़ी की बनी स्त्री यदि रास्ते पर पट पड़ी रहे तो भी सन्यासी उसे पैर से भी उलट कर नहीं देखेगा और सन्यासियों के पास धन रहना बहुत बुरा है रुपया जो न कराए सो थोड़ा उसे तो प्राण को भी शंका है मौका पड़ने पर श्री इस बारे में अपने शिष्यों के प्रति भी कठोर व्यवस्था करती थी सन 1911 की एक घटना है वे तब रामेश्वर से कलकत्ता लौटी थी जब उन्होंने एक साधु के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि उसका मन श्री के लिए तीन चार महीने से बड़ा व्याकुल रहा है इसे प्रसन्न होने के बदले उन्होंने झुंझा कर कहा यह क्या साधु सब माया को छोड़ेगा सोने की जंजीर भी बंधन है साधु को माया में नहीं फंसना चाहिए यह क्या केवल मातृस्नेह मातृस्नेह करता है माँ का प्यार नहीं मिला वह सब क्या है मर्द का सदा साथ साथ फिरना मुझे यह सब पसंद नहीं यह रूप मनुष्य का है ना भगवान तो पीछे की बात है मुझे घर की बहु बेटियों को लेकर रहना पड़ता है आंसू ऊपर आता जाता था चंदन घिसना कभी कुछ कभी कुछ मैंने डांट दिया घर बार छोड़कर निश्चिंत मन से भगवान को पुकारना ही साधु का कर्तव्य है ऋषिकेश से एक साधु ने लिखा था माँ तुमने कहा था कि समय होने पर ठाकुर के दर्शन मिलेंगे सो तो हुआ नहीं सीमा ने पत्र पाते ही कहा उसे लिख दो तुम ऋषिकेश गए हो इसलिए ठाकुर पहले से ही तुम्हारे लिए वहाँ बैठे नहीं हैं साधु हुए हो भगवान का नाम न ना लोगे तो करोगे क्या जब उनकी इच्छा होगी तब दर्शन देंगे साधु को अपना मर्यादा और आचार का ख्याल रखकर चलना चाहिए गिरजानंद महाराज जयराम बाटी गए थे उस समय तक वे संभवतः उन्नीस ईस्वी ब्रह्मचारी थे और लांग देकर सफेद धोती पहनते थे इधर पहले स्त्री के देहांत के कुछ ही दिन बाद प्रसन्न मामा दूसरा विवाह करने जाएंगे इसलिए उन्होंने गिरजा महाराज से कहा चलो बाबू बरात चलो सुनकर माँ ने कहा वह साधु है उनका जाना ठीक नहीं दूसरे दिन दोपहर को खाने के समय माँ ने कहा बेटा दही दू क्या गिरजा महाराज ने स्वाभाविक संकोच से कहा नहीं जरूरत नहीं माँ ने भी समर्थन करते हुए कहा यह विवाह का दही है खाने की जरूरत नहीं श्री रामकृष्ण के समय के किसी विशिष्ट भक्त के साथ स्वामी शांतानंद के जब काशी जाने की बात हुई तब श्रीमा ने कहा था तुम साधु हो तुम्हारे जाने का किराया क्या नहीं मिलेगा वे सब गृहस्थ हैं उनके साथ क्यों जाओगे एक डब्बे में जा रहे हो सदाजी कह बैठे यह करो वह करो तुम ठहरे सन्यासी तुम वह सब क्यों करने लगे श्रीमा से दीक्षित एक ब्रह्मचारी गिरवा छोड़कर सफ़ेद कपड़ा पहनने लगा यह सुनकर श्रीमा ने कहा था मिट्टी के बर्तन में सिंघनी का दूध नहीं ठहर सकता गृहस्थ का अन्न खाते खाते उसकी बुद्धि मलिर हो गई है माँ स्वयं सन्यास और संन्यासियों के प्रति सम्मान दिखाकर दूसरों का ध्यान उधर आकर्षित करती थी कुआलपाड़ा के आश्रम के प्राय सब के संन्यास ले चुकने पर भी ब्रह्मचारी वृद्धा को जिनकी उम्र कम थी गेरवा वस्त्र नहीं दिया गया था उन्हें श्री तथा राधो के अनेक काम करने पड़ते थे ये सब काम करने के लिए आदेश देती हुई श्री माँ प्राय कहा करती थी बेटा येरवा पहनने पर क्या ये सब करा सकती थी पैर स्पर्श कराने में भी संकोच होता ऐसे संन्यास में देर होने पर श्री ने कहा था तुम लोगों को चिंता ही क्या पीछे जब इच्छा होगी सरस से अर्थात स्वामी शारदानंद जी से कहने पर वह प्रबंध कर देगा ठीक इसी कारण से बालक भक्त ब्रह्मचारी हरि को हरि प्रेमानंद को भी श्री ने संन्यास नहीं दिया था एक बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर श्री माँ बेलोर में उपस्थित थी दोपहर को खाने के बाद ब्रह्मचारी रास बिहारी ने कुल्ला करने के लिए उनके पास उनके हाथ पर पानी डाला उसी के बाद श्री माँ पैर धोती हैं इधर गठिया होने के कारण नीचे झुकने में उन्हें कष्ट होता है इसलिए ब्रह्मचारी जी उनके पैरों पर पानी डालकर उन्हें पोचने को तैयार हुए यह देख श्रीमा ने बड़े संकोच के साथ कहा नहीं नहीं बेटा तुम तुम सब देवताओं के आराध्य धन हो इतना कहकर स्वयं पैर पोछ लिया राजबिहारी महाराज उस समय तक लांग देकर सफ़ेद धोती पहनते थे श्रीमा उस समय उद्बोधन के मकान में थी राधू भी थी राधू पैरों में पायल पहनती थी एक दिन तीसरी मंजिल से वह उतर रही थी जिससे उसकी पायल जोरों से बज रही थी सीमा उसे सुन रुष्ट हो ऊपर की ओर ताकती रही और राधू के दूसरी मंजिल पर आते ही बोली राधी तुझे लज्जा नहीं आती नीचे मेरे सन्यासी लड़के हैं अरे तू पायल पहने दौड़ कर उतरती है कह तो भला लड़के नीचे क्या सोचेंगे तो अभी पायल उतार कर रख दे यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो भी हैं वे तमाशा करने नहीं आए हैं सभी साधन भजन करते हैं इनके साधना में बाधा पड़ने से क्या होगा जानती है क्रोध में राधु ने उसी समय पायल उतार कर फेंक दी एक दिन और राधु नहाने के बाद गमछे के सहारे एक विशेष प्रकार से अपने बालों की सजावट कर रही थी यह देख श्री ने बड़ा असंतोष प्रकट किया ऐसी बातों में साधुओं की उदासी रहने पर भी प्रयोजन समझ कर श्री माँ संयम की भावना को बचाए रखने की चेष्टा करती थी इस साधो भक्ति तथा संयम आदि के प्रति उनकी ध्यान दूसरे स्थानों में भी रहता था वे राधो को लेकर जब कुआलपाड़ा में थी तब एक दिन ब्रह्मचारी वरदा बाजार की फर्द लिख रहे थे कि इतने में एक स्त्री भक्त का आचल उधर से जाते समय ब्रह्मचारी की पीठ से जरा लग गया ब्रह्मचारी की इनकी तनिक भी खबर नहीं थी पर श्रीमान ने यद के साथ स्त्री भक्त से कहा क्यों जी मेरा बेटा सामने बैठकर लिख रहा है पुरुष है इसका तुम्हें तनिक भी ध्यान नहीं उसकी पीठ से आँचल भिड़ाती जाती हो वे लोग ब्रह्मचारी हैं तुम सब स्त्रियां हो उनका सम्मान करना चाहिए आंचल को जमीन से छुला उन्हें प्रणाम करो त्यागी और गृहस्थ भक्त उनके पास समान आदर पाते थे फिर भी त्यागी उनके अधिक आत्मी थे यह मानना ही पड़ेगा वे कहा करती बेटा यागियों को छोड़ किसको लेकर भला रहूंगी एक बार उद्बोधन में किसी पुराने स्त्री भक्त के साथ एक साधु का वाद विवाद हो गया वह क्रोध के मारे यह कर चली जा रही थी उसके यहां रहने पर मैं कभी ना आऊंगी बहुत अन्य विनय कर उन्हें लौटाने की चेष्टा की गई पर वे किसी प्रकार न रुकी ये सारी बातें श्री के कानों तक पहुंचने पर उन्होंने उत्तेजित होकर कहा वह कौन है गृहस्थ यहाँ से चले जाए तो भले ही जाए साधु मेरे लिए सब कुछ छोड़कर कर यहाँ रहता है एक त्यागी भक्त ने माँ से पूछवाया था माँ संयासी हो या गृहस्थ जिन्होंने ठाकुर की शरण ली है वे सभी तो समान हैं क्योंकि सबका ही तो उद्धार होगा माँ ने उत्तर दिया यह क्या त्यागी और गृहस्थ बराबर कैसे हो सकते हैं गृहस्थों की बहुत सी कामना वासनाएँ हैं और ये त्यागी ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ चले आए हैं ठाकुर के सिवा इन लोगों का और है ही कौन साधुओं के साथ क्या उनकी तुलना हो सकती है एक और जैसे वे दूसरों के साधु के प्रति सम्मान दिखाने को कहती उसे प्रकार दूसरी ओर साधु को भी अभिमान से सावधान कर देती स्वामी अरूपानंद ने उनसे जब कहा माँ सन्यास से बड़ा अहंकार आता है तब श्री ने समर्थन करते हुए कहा हाँ बड़ा अहंकार आता है तब श्री ने समर्थन करते हुए कहा हाँ बड़ा अहंकार मुझे प्रणाम नहीं किया सम्मान नहीं किया ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया बल्कि उससे अपने श्वेत वस्त्र की ओर देखकर ऐसे ही अच्छे हूँ अर्थात भीतर में त्याग की भावना रहे वही अच्छा है वस्तुतः बाहरी वेश की अपेक्षा वे आंतरिक वैराग्य को अधिक सम्मान देती थी साधन महाराज ने उनसे गेरवा वस्त्र लेने के बाद संन्यास की और विधियों का अनुष्ठान किस प्रकार किया जाएगा यह पूछा माँ ने बड़ी गंभीरता से कहा कि विश्वास और निष्ठा ही सबका मूल है उनके रहने से ही हुआ माता जी की इन बातों से उन्हें पूरा संतोष न हुआ और वे बार बार अनुष्ठानदि की बात पूछते रहे इसलिए श्री माँ ने कहा वह सब मठ में मेरे लड़कों से करा लेना